नमो नमः मन्त्रपाठः ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा वहै ॐ शान्ति शान्तिः हाजि वृद्धिरादित इस सूत्र का पदच्छेद बताएंगे अः पदमा जी नमो नम नमो नमो स्वामी नमो नमो वृद्धिरादेश वृद्धि ही वृद्धिः प्रथमा प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् आदैच् तदपि प्रथमाविभक्तिः एकवचनं समासः अपि भवेत् स्वामीजी समासः च ऐच्च बद, आत, आच्च ऐच्च आदैच् समाहारद्वन्द्वः तत् पृथक् पृथक् वदतु आच्च ऐच्च पृथक् वदतु ऐच् च ऐच्च आदैच् समाहारद्वन्द्वसमासः सम्यक् अस्ति इदं संज्ञासूत्रमस्ति भवती एवं वदतु संज्ञा संज्ञासूत्रमस्ति सम्यक् अस्ति आ आच ऐच्चौच इत्येतेष् वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवन् वृद्धिसंज्ञाः भवन्ति स्वामीजीचतु ऐ औ आ ऐ औ इत्येतेषां वर्णानां वृद्धिसंज्ञा भवति सार्धम् एतदपि वदतु तद्भावितानां हा स्वामिजी तद् भावितानां भवितुम् अर्हति भवितुम् अर्हति एव वदतु तद् भावितानां वृद्धिसंज्ञा भवति तद्भावितानां अतद्भावितानां वृद्धिसंज्ञा भवति उदाहरणं भागः उदाहरणानि भागः अलम माता, माता सुदेश जी बताएंगी आ, भागा, यागा के बाद में कौन से उदाहरण है अच्छा राम मोहन जी बताएंगे स्वामी हाँ जी नायका नायका आगे चा, नायका, चायका, हाँ नायका चायका, नायका, चायका। हाँ राम मोहन जी बताएंगे हारक कहा नायक चाय कालीय आ, जी। आ, आ, सुशीला जी बताएं कि इसके आगे के बाद हो हो चुके हैं। जो हो चुके हैं हैं जो उसके आगे नाय। अच्छा नाय। जी, नाय। जी बताएंगी बाठक पाचक औपगव वाँ। मत... आ... विग्रह वाक्य ब उपमन्यः अपत्यं ीके हाँ आ, आगे श्रद्धा जी बताएंगे और आगे उदाहरण श्रद्धा जी बताएंगे हाँ पगव का आगे के उदाहरण बताइए हाँ आगे अचेषित अनचित अलाभित अपात अपाठित आकाशित अपाठित हाँ ठीक है इस सूत्र का हिंदी में अर्थ बताइए वृद्धि आदेश का हिंदी में अर्थ आई ओ की वृद्धि संख्या होती है अत, को भी जोड़ करके बोलना है कौन समी और अतभावित को भी जोड़ करके बोलना है आ आई औे आई वर्णान तदभाविता नाम अतभाविता अब हिंदी में बताइए आई औ की होती है, तद्भावित जो तद्भावित है, होती है। आ ओ जो और उनकी संज्ञा ओाव ऋछा जी बोलेङ्गी अवत और जी और क्या तद्भावित क्यां शा नमस्ते अच्छा, अच्छा।, अच्छा। सम्यक अस्त कौन है और राजेश जी बताएंगे वृद्धि राधेश वृद्धि राजेश का वृद्धि रादेश का तद्भावित और अतदभावित कर बताएंगे राजेश जी तद्भावित यानी जिसको बनाया जाएगा और अतभावित यानी पहले से तद्भावित का मतलब है वृद्धि बनाई जाएगी और अत अतभावित का मतलब जो वृद्धि बनी बनी हुई है पहले से विद्यमान है जो वृद्धि पहले से विद्यमान है वो अतदभावित है और जो वृद्धि बनाई जाएगी वो है तदभावित यानी विधायक सूत्र के द्वारा ऐसा आप ऐसा भी आप कह सकते हैं विधायक यानी वृद्धि आदेश इस विधायक सूत्र के द्वारा वृद्धि बनाई जाएगी नहीं ये ये क्या गलत बोल दिया मैंने वृद्धि आदेश विधायक सूत्र नहीं है जैसे अचोण नीति अत उपध्या तद्धिते स्वचा मादे जो वृद्धि वाले सूत्र है वो विधायक सूत्र है यानी वृद्धि वो बनाती है बनाते हैं वो सूत्र वृद्धि को बनाते हैं वह सूत्र तो वो विधायक सूत्र है अत उपधाया अचोण नीति तद्धिते स्वचा इस प्रकार के जो सूत्र हैं वो वृद्धि को बनाने वाले सूत्र है और अतभावित का मतलब है बनाने वाले सूत्र नहीं है केवल बने बने जो पहले से बनी हुई वृद्धियां हैं उसको केवल प्रकट करते हैं वो सूत्र यही सूत्र जो बनाने वाले सूत्र है यही सूत्र केवल प्रकट करते हैं जो पहले से विद्यमान है मेरी बात को समझ लीजिएगा यही अतउपध्या अचोणिति तदितेश्वचा मादे ये जो सूत्र है ये वृद्धियों को बनाने वाले भी हैं और यही सूत्र जो पहले से बनी हुई वृद्धियां हैं उनको केवल बताने वाले हैं बताने वाले प्रकट करने वाले केवल इन सूत्रों से वो पहले से विद्यमान वृद्धियां जो है प्रकट होती है यही सूत्र प्रकट करने वाले हैं और यही सूत्र वृद्धियों को बनाने वाले हैं अब हम आगे बढ़ते हैं तो भाग त्याग याग नायक चायक पावक स्तवक तारका आरक पाठक पाचक शालायां शालीय मालीय उपगोरप्यम ओपगव उपमन्योपत्यम औपमन्यवा ऐतिकायन आश्वलायन आरण्य अचैषी अनैषी अलावित अपावित आकारित अहारित अपाठित इतने सारे उदाहरण अब मेरा अगला प्रश्न है त्याग आहा, त्याग में त्याग में धातु क्या है प्रत्यय क्या है और वृद्धि किस सूत्र से हुई है रेणु जी त्याग धाकू। किस गन का है आ, क्या है भालो। क्या हाँ जी ठीक है आगे बताइए आगे क्या मतलब धातु बताया अर्थ बताया है गण बताया है अब इस त्यागा में वृद्धि किस सूत्र से हुई से वृद्धि हुई है और त्यागा में तेज धातु है जकार के स्थान पे जकार किस सूत्र से हुई तो हाँ तेजो को भिन्न तो सूत्र से यहाँ जकार आ, जहा जकार के स्थान में गकार हुआ है तो यह इस तरह पूछा जाता है प्रश्न त्याग धातु गण अर्थ अर्थि किस सूत्र से हुई अगर उसमें कोई विशेष काम हुआ है तो जकार को गुआ तो वो भी बता दिया उन्होंने याग याग में कौन सा कौन सी धातु है कौन बताएंगे आप में से सुशीला जी यागा में धातु क्या है गण क्या है अर्थ क्या है और वृद्धि किससे हुई याग सुशीला जी सुन रहे हाँ, हा। हाँ? हाँ।, हाँ जी मैं नहीं सुना हाँ जी जी जी जी जी स्वामी जी बोलती। या जी या धातु है, धातु है और अब अब अब इससे क्या स्वामी जी पूरा धुआ दया धातु वगैरह लगता है कुछ नहीं बताया ना केवल घन बताइए किस गण का है धातु आबादी है स्वामी धातु का अर्थ क्या बताया आपने यज त्यज त्यज त्याग नो बामे धातु अर्थ बता यज्ज संगतिकरण दान संगतिकरण को दो बार दोहराया आपने ऐसा बताइए संगतिकरण दान हाँ देव दान। ये प्रसिद्ध है और, और आ, काफी लोग इसको बताते हैं और विशेषकर आर्य समाज तो फट से बोल देते हैं हाँ जी पूजा संगतीकरण और दान इन तीन अर्थों में ये, ये जी धातु है और वृद्धि किस सूत्र से बताया आपने से वृद्धि और जकार के स्थान में गकार चुनो जैसे त्याग में हुआ था ना वैसे ही ठीक है बिल्कुल ठीक है हाँ नाग में नायक नायक माता सुदेल जी नायका में धातु क्या है अर्थ क्या है नी, नी धातु है हाँ नीताल्यलव्य तालव्य कह रहा हूं में दंत नी है अथवा मूर्धन्य नी है कौन सा बताया आपने धातु समझ नहीं आई मुझे क्या पूछा धातु जो आपने धातु बताया नी बताया ना नी जो नकार आपने नकार का उच्चारण किया है वो दंतीय नकार का उच्चारण किया है या मूर्धन्य नकार का मतलब मूर्धन्य बता रहे हैं आप या दंती बता रहे वैसे वैसे पहले तो मैंने नी बताया था ताल अपने दंत दंती किसमें है दंत्य। यानी मूर्धन्य में है या दंती में है हो, हो तो ये मूर्धन्य में ही चाहिए हाँ और अर्थ क्या है नायका ले जाने वाला नहीं ले जाने ने वाला शब्द का धातु का मूल धातु का अर्थ मूल धातु का अर्थ ये तो नायका जब शब्द बनता है तब ले जाने वाला बनता है लेकिन मूल धातु अपना अर्थ भी होता है आ, निया प्रापने। निया प्रापने। आ, प्राप्त कराने अर्थ में है और इस, इस धातु में अनुबंध क्या है जिसको हम हटाते हैं वो क्या है इसमें यकार Hmm. हाँ जी जकार प्रत्यय क्या लाए प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है न, न, न, न, न. कोई बात नहीं हाँ जी रेणु जी बताएंगी नायका में कौन सा प्रत्यय है जी नूल प्रत्यय है और नूल प्रत्यय में क्या किया है क्या प्रश्न है प्रत्यय में इत संज्ञा किस किसकी है आ, लकार की से जी और लकार की से। नकार की सुतूश है ठीक है और वृद्धि की सूत्र से हुई नीति से अचो नीति से वृद्धि हुई ठीक है यक सुशीला जी बताएंगी यागा में प्रत्यय कौन सा हुआ यादा में प्रत्यय हाँ जीप कृप प्रत्यय तीसरे अध्याय में सभी प्रत्यय कृप्त प्रत्यय व्यक्ति के कौन सी कौन सा प्रत्यय आप तो जाति में बता दिया कि वो सब कृत प्रत्यय होते हैं तीसरे अध्याय में मैं व्यक्ति का पूछ रहा हूं व्यक्ति किस प्रत्यय वाला व्यक्ति है नहीं मैं मेरे प्रश्न को आप नहीं समझ रहे हैं। यागा में याग त्याग भागा में जो प्रत्यय होता है प्रत्यय जिस प्रत्यय के कारण से भागहा त्याग यागा बना मूल प्रत्यय क्या है वो तो विसर्ग के लिए सु आया जो आप बता रहे हैं इस यागा में भागा में त्यागा में मूल प्रत्यय क्या हुआ धातु तो आपने बताया प्रत्यय बताइए अच्छा कोई बात नहीं राममोहन से बता राम राम हाँ जी बोलिए मां सुशीला जी कुछ बोल रहे हैं नहीं। नहीं, वो आप अंग संजय की बात कर रहे हैं चलिए कोई बात नहीं अभी समझ लीजिए राममोहन जी बताएंगे स्वामी जी आ, अभी वो भावे के अर्थ में अंदर धातु के धातु को ही कहने क्रिया की को कहने के लिए घई प्रत्यय घत्यय घ और नकार घय प्रत्यय से याग त्याग भागह बने हैं सुशीला जी समझ लीजिएगा घय प्रत्यय हुआ और राम मोहन जी में कोई बात नहीं तो शुरू में ऐसा ही होता है, होता, है, होता है जब मेरे से आ, आपको आ, आ, आ, आप तो इतना बता रहे हो जब मैंने पहली बार प्रथमावृत्ति पढ़ी और प्रथमावृत्ति पढ़ी किसी दूसरे सन्यासी से पढ़ी और परीक्षा लेने के लिए जो अभी मैं जिनके पास में हूं हमारे गुरु जी हैं आचार्य प्रद्युम्न जी यह प्रश्नों इन्होंने किया था मेरे से तब मैं पहले किसी दूसरे से पढ़ रहा था व्याकरण तो भागा में किस सूत्र से वृद्धि हुई मैं नहीं बताया जबकि मैं दूसरे को पढ़ा था, था उस समय यानी मेरे क्लास मेरे साथ पढ़ने वाले साथी को मेरे साथ पढ़ने वाले साथी को जी, म्यूट करिए सभी लोग म्यूट करके रखेंगे जब बोलना है तभी म्यूट खोलना है फिर बोलने के बाद फिर बंद कर देना उसको खुला रखेंगे तो डिस्टर्ब होता है जब पहली बार मैं प्रथमावृत्ति पढ़ रहा था तो मेरे साथ में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी थे कई लोग थे मैं पढ़ता था और साथ साथ उसी समय पढ़ा था तो मैं पढ़ा था, था दूसरे को अपने साथियों को और जब परीक्षा किए तब परीक्षा में परीक्षा का मतलब ऐसे ही जैसे पूछ लेते हैं विद्वान लोग पूछा करते हैं कहीं जाते हैं तो, तो भागा में किस सूत्र से वृद्धि हुई ऐसा मेरे से पूछा तब मैंने उत्तर नहीं दिया और जिनको मैं पढ़ा था, था उसने उत्तर दे दिया तो प्रारंभ में सबसे ऐसा ही होता है यानी सबसे का मतलब आ, काफी लोगों के साथ होता है आपने से कई हैं जो बता रहे हैं साथ झटाजट बता रहे हैं, तो आपने याद किया है मेहनत किया पुरुषार्थ किया मैं इस बात को समझता हूं आप सभी ने मेहनत किया है लेकिन प्रारंभ में ऐसा होता है उसको लेकर के आप कुछ नहीं सोचिए कोई बात नहीं तो घय प्रत्यय राम मोहन प्रत्यय में क्या क्या इत्या घकार का और अंतिम यकार का समझिएकार हल अंत्यम से होगा जी, और घकार का आ, लशक से होगा समझ जी ठीक है बिल्कुल ठीक है और औरवकह रुचि जी बताएंगे स्थावक में धातु क्या है अर्थ क्या है गण क्या है और वृद्धि किससे हुई है प्रत्यय क्या है धातु है स्वामी जी स्मी स्तु गण, गण, गण। जी, और है नवुन। जी, अदािगणी प्रत्यय नगुणी प्रत्यय क्या बताना है स्वामी जी वृद्धि वृद्धि से वृद्धि है जी, आ, आ, आ, जी आ, और अचो नीतिव धातु है तो यहां यो सकार दिखरा स्तावकः शकार दॐ, इस्टु, से शकार के पे शिकार हो जाएगा सूत्र गलत बता रहे हैं। फिर बताइए सूत्र सही ढंग से ठीक है हम आगे बढ़ रहे हैं पने से नायका बना है नकार को नकार नहीं नहीं नहीं कहां गए थे मैं आ, अभी सावका में सावका में पूछा था ना सावका में पूछा था स्टूनास्टू से शकार कुसकार हुआ और कुछ हुआ गल, गलत हो गए जी जी गलत हो गया शकार को सकार किस सूत्र से हुआ वो, तो बाद में से सा। जी वो ये सब सूत्र बाद में लगेंगे शकार को सकार जो हुआ है किसी और सूत्र से हुआ है जी जी, जी जी मैं बोलिए धातु बिल्कुल ठीक है धातु धातु के आदि को सकार हुआ है उसके बाद में स्वामी जी निमित्त अपमित ठीक है अब ठीक बताया आपने आ, प्रापने में नकार को नकार किस सूत्र से हुआ राममोहन जी नोन हां नोन उसी के नीचे है धातवादेय शास्त्र के नीचे ठीक हो गया हां जी कारक कारक सूत्र में विशेष विशेष वृद्धि के प्रसंग में क्या विशेष सूत्र लगा है श्रद्धा जी है? रहे हैं हाँ उरण रपरह विशेष सूत्र लगा है यानी उपर ठीक है नायका चायका पावका स्थावका इनमें तो समान है बाकी वृद्धि के प्रसंग में कारका और हारका में उरन रपरा सूत्र लग के वृद्धि को पूरा करता है आगे हम बढ़ते हैं शालिया शालिया ने किस अर्थ में क्या हुआ, राजेश जी? तत्र भव अर्थे अण परंतु तत्र अपवाद अस्ति अस्त एक वृद्धि वृद्धम इन सूत्रेण शाला शृद्धा छद्ध अस्त छगछति कस्त सप्तमी अर्थ नहीं सब्यक शैशिक आग्छति शैक्षिक प्रकरण आगे वृद्धाच तत्व सूत्र हिंदी में बोल देता हूं तत्र भव इस अर्थ में अणु प्रत्यय प्राप्त हो रहा था प्राप्त दीजिए तो अनुसे उसको बाद करके शैक्षिक प्रकरण में वृद्धाच सूत्र से छत्यय हो गया और छ को क्या हो गया फिर आ, अंग, no. अंगस्य, के, अंगस्य के अधिकार में प्रत्यादिना ओम ठीक प्रत्या प्रत्य है उपगोरपत्यमगव्यव मे क्या प्रत्यय है पद्मी स्वामिजि न अवगतं स्वामिजि औपमन्यवः मे प्रत्ययः प्रत्ययः अनुप्रत्ययः अनुप्रत्ययः तु नास्ति औपमन्यवः रेणुजी स्वामीजि स्मरणी अहं प्रत्यय जान अस्ति हाँ अंश अनंतरिये अच्छा इस सूत्र का अर्थ बताएंगे रुचि जी अन्तर ये विदादिभ्योई जी वि, वि, विदादी गढ़ में जी, में पठित प्रातिपदिकों से जी गोत्री यानी गोत्र को बताने में अत्य होता है हाँ ऐसा बोलिए गोत्रवाची अपत्य गोत्र, गोत्र संबंधी अपत्य को बताने के लिए अपत्य भी होगा ना गोत्र गोत्रापत्य अर्थ में गोत्र संबंधी अपत्य अपत्य मतलब संतान गोत्र संबंधी उत्पत्य संतान को बताने के लिए अयप्रत्यय होता है ऋषिवाची शब्दों में ही होता है यदि ऋषिवाची शब्द नहीं है तो प्रत्यय तो अ होता है लेकिन आनंतरी अर्थ में होता है अनंतरी अर्थ में होता है जी जी म्यूट करके रखिएगा, कुछ कह रहे हैं, स्वामी जी अहम तत्र भाष्याम अठम तोत्रपथ्य विषय अण्प्रत्यय भवित पौत्र लौकिक विषय से तय प्रत्यय स्वामी जी, क्षम्यता नहीं अप्रत्यय अण प्रत्यय तो अस्व अणु प्रत्यय अभी अपत् में केवल अपथ्यर्थ में अनेच गोत्रपत्थ तदस्ती अण तो तद अस्ती पर एक विशेषक विधायक, विधायक सूत्रमस्त हाँ मैं हिंदी में बोलता हूँ ये विशेष सूत्रोग बिदादी जन्म में पठित शब्दों में अ प्रत्ययोग अगर बिदादीशब नहीं है गन में पठित शब्द नहीं है तब अनुप्रत्यय होगा ऐसा पदमा जी समझने का प्रयत्न करना सामान्य रूप से अनुप्रत्यय आएगा अपत अर्थ को बताने में अनु प्रत्यय आएगा लेकिन यहां विशेष विधायक सूत्रों ने से यह विदादिगण पठित शब्द विशेष आ गए तो बिदादिगण में पठित शब्द अगर है तब प्रत्यय तो होगा बस केवल वो गोत्रापत्य अर्थ को बताने में नहीं होगा यदि वो अनिषिवाची शब्द होगा तो ऋषिवाची शब्द है तो प्रत्यय भी होगा और गोत्रापति को कहने के लिए होगा गोत्रापति यानी गोत्र संबंधी संतान को बताने के लिए अत्यय होता है ऋषिवाची शब्द होने पर और ऋषिवाची शब्द नहीं है और में पठित शब्द है तब भी अत्यय होगा वो आनंद अर्थ में होगा यानी समीपवाची अर्थ में होगा इतना अंतर है और जो बिदाली में पठित शब्द नहीं है दूसरे शब्द है और अपत्य को बताने के लिए है तो तब अण प्रत्यय होगा पदमा जी ओम स्वामी जी स्पष्ट हो गया अद्य हम अपीजी इतमस्ती ध्यान बवती आश तथी ओम स्वामीजी अहम तथा मन साम्यकस्त अहम एवम कथम अस्त और कोई बोल रहे हैं क्या? ओम स्वामी जी, स्वामी जी इस पुत्रिका का जो भाष्य जी उदाहरणं अनऋषि वाचियो अनन्तर अपत्य मे पौत्र युत्र का अपत्य गौवित्रः पुत्री का अपत्य ऋषि वाचियों में गोत्रापत्य मे वैदः विध का पौत्र पौत्र काश्यपः कश्यप का, का पौत्र भारद्वाजन है का पौत्र तो इन दोनों में स्वामी जी अंतर समझ में नहीं दोनों तो पौत्र ही हैं कल जो आपने बताया था उसमें आपने कहा था अनंतरे अर्थ में जैसे आपने उदाहरण दिया था राजेश जी की बेटी यानी पिता और पुत्र जो ऋषिवाची है उसका आपने बताया था मतलब पौत्र के अर्थ में ऐसा मैंने जो बताया मेरा कुछ ऐसा याद आ रहा है जैसे पौत्र कहूंगा पौत्र पौत्रा का अर्थ होगा अनंतरी आन, अर्थ में होगा तो पुत्र का अपत्य पौत्र का मतलब है पुत्र का अपत्य पुत्र की पौत्र का अर्थ है गी। गी। पुत्र का अपत्य यानी पुत्र का पुत्र की संतान पौत्र का अर्थ यदि अनंतरी अर्थ और ऋषिवासी अर्थ में है पौत्र का अर्थ है पुत्र का पुत्र नहीं होगा वहां पर पौत्र का अर्थ है पोता पोता ऐसा अर्थ होगा पौत्र का दो अर्थ हो गए पौत्र का एक अर्थ है पोता जो हिंदी में बोलते पोता पोती यानी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति पोता पौत्र का अर्थ और यदि आनंदरी अर्थ है तब होगा पौत्र का अर्थ है पुत्र का अपत्य यानी पुत्र की संतान स्वामी अत्र अस्थित अर्थात गण में ऋषिवाची तथा अनऋषिवाची दोनों प्रकार के शब्द पड़े हैं सो अन ऋषिवाचियों से ही प्रत्यय हो गोत्र पत्य में नहीं यह कहा है जी हाँ तो इससे आपने क्या समझा है पदमा जी आपने ये समझा है कि इसमें अन होगा हाँ ऋषिवाच्य में अन होगा और अन्य स्वामी देखिए देखिए पंक्ति में देखिए तीसरी लाइन में देखिएगा अनंतरा में आई होता है अनंतरा में आई होता है ये लिखा है यहाँ पर तीसरी पंक्ति में देख रहे हैं आप हाँ स्वामी जी Line, अनंतरा प्रति में होता है लिखा है इसमें अर्थ बदलेगा प्रत्यय सेम रहेगा समान रहेगा पदमा जी ओम स्वामी जी हाँ जी हाँ जी आ, तो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ओम स्वामी ने। जी स्वामी जी इसमें जो उदाहरण दिए उनको एक बार फिर से आ, ये अंदरिशान ये विदा दिव्यों में जी स्वामी आपने खोल के रखा है पुस्तक अच्छा ओम स्वामी ठीक है मैं अभी निकाल रहा हूं वापस अभी मैंने बंद कर दिया था आ, क्या था पृष्ठ एक सौ चार है न इसमें जो उदाहरण दिए हैं अनऋषिवाचियों से अनंतरापत्य में पौत्र यह लिखा है पौत्र का अर्थ लिखा है पुत्र का अपत्य दोहित्र पुत्री का अपत्य अब ऋषिवाचियों से गोत्रापत्ति अर्थ में दिया है बैद बैद का अर्थ है विध का पौत्र और पूर्व का पौत्र काश्यप कश्यप का पौत्र भारद्वाज भरद्वाज का पौत्र इसमें क्या पूछना है आपको स्वामी इसमें जो अंशि वाची में उदाहरण है पौत्र पुत्र का अपत्य जी स्वामी जी ओ विदी पौत्र हुआ और विद का पौत्री पौत्र, पौत्र हुआ दोनों पौत्र हो नहीं यही तो समझना है आपको देखिये पौत्र का अर्थ पौत्रकार पोता नहीं है यहां पर यही तो समझना है आपको पौत्र शब्द को पौत्र शब्द को देख करके आप पोता समझ रहे हो ऐसा नहीं है यहां पौत्रकार सीधा सीधा पुत्र का अपत्य लिखा है यानी पुत्र का बेटा बेटा या बेटी यहां पौत्रकार पुत्र का बेटा बेटी बस ये अर्थ लेना है आपको यहां पोता नहीं लेना आप उसके पीछे विवक्षा नहीं लाना कि दादा का यह पोता तो है है, मैं मना कब करूंगा लेकिन वो अपेक्षा को रखना ही नहीं यहां पर दादा को लाना नहीं यहाँ पर तो केवल इतना लाना है मैं केवल आ, सामने वाले का बेटा आपका ये बेटा है ये पूछ रहा हूं मैं ये नहीं उनसे उन कह रहा हूं ये अः फलाने व्यक्ति का पोत्र है ये नहीं बताना चाह रहा हूं विवक्षा यहाँ पर यह है कि पुत्र का सं पुत्र की संतान इतना ही बताना विवक्षा जब राजेश जी की बेटी ये कहना हमारी विवक्षा है वहां पर राजे जी के पिता को नहीं लाएंगे हां जब मैं यह विवक्षा से पूछू यह जो बेटी जो है सामने दिख रही है यह किसकी पोती है? तब पर विवक्षा, विवक्षा होगी वहां पर मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना जब मैं इस विवक्षा से बोल रहा हूं कि यह किसकी पोती है तो वहां पर पोती बताना मेरी विवक्षा है यानि पोती से ये जता की दादा को सामने ला रहा हूं पोती किसकी है यानी दादा आ जाएगा वहां पर और मैं ये विवक्षा से बोलू बेटी किसकी है तो राजेश जी की बेटी है तो वह राजेश जी आएंगे दादा नहीं आएंगे अब बोलिए रुचि जी स्पष्ट हो गया आपको जी हम आगे बढ़ते हैं ओम स्वामी जी जी हाँ तो फिर हम सीधा यही क्यों नहीं कहेंगे कि ये राजेश जी की यह राजेश हम दोनों प्रकार व्यवहार में दोनों ढंग से प्रयोग करते है ना माता जी हम, हमारी विवक्षा तो यही होती है अब आपके बेटा का नाम भी राजेश है तो मैं ये पूछूंगा ये किन की बेटी है ये तो राजेश जी की बेटी है तो फिर राजेश जी की बेटी है या बेटा है जो भी हम कहेंगे केवल की है। और जब हम इस से अरे किं दादि व्यवहारं व्यवहार मे दोनो प्रकार दादि काने र व्यवहार पिता समने रते दोन किता की माता को, कभी, कभी, ना तो पिता रहता है आ, पिता की विवक्षा ने न दादा दादिव मा की विवक्षा है। ये किनकी बेटी है मम व्यवहार मे की मिता की दादि कोपि दादा कुतो बोलने ववक्षा के ऊप विवक्षा से? विवक्षा मत क्या मनसा पूचते ऊपर निर्भर शब्दो क्यवहार उता ठीक है माता जी हाँ जी ठीक है हाँ अब मैं अगला विषय आपके सामने रखता हूं आ, आपने से कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है जिसके कारण से आ, सोने में देरी हो रही है तो मैं समय घटा रहा हूं वापस तो मैं यह करता हूं पहले आप ही लोगों से पूछता हूं कितने बजे तक रखना है ताकि आ, मैं उतने बजे तक ही पढ़ा दूंगा और कभी मैं भूल जाऊं तो आप में से कोई भी संकेत करके बता सकते हैं जी समय देखिएगा अथवा लिख करके बता सकते हैं मैं लिखावट को ना देख पाऊं तो आप बोल सकते हैं बीच में जी जी समय देखिएगा हाँ जी आप में से कोई भी बता सकते हैं क्योंकि मैं आजकल क्या कभी सवा दस कभी साढ़े दस तक भी पढ़ा रहा हूं दस बजे के बाद तक पढ़ाऊंगा तो आप में से कई लोगों को क्या होता है कि किसी को सुबह दिनचर्या करके ऑफिस आदि जाना होता है कई काम होते हैं तो देरी हो रही है तो इस वजह से समय में घटा रहा हूं तो कितने बजे तक रखना है आप में से कोई भी बता सकते हैं दस बजे के अंदर खत्म कर दिया तो अच्छा रहेगा स्वामी साढ़े नौ एक घंटा ठीक रहेगा डाइजेस्ट कर पाएंगे और थोड़ा एक्चुअली होमवर्क के लिए भी समय नहीं, आ, को। नहीं, आ, नहीं? भी मिलता फिर ठीक है और फिर वो आपके साथ भी अन्य होता है हमारे साथ ठीक है साढ़े नौ तक कर लेंगे आ, आ, इसको थोड़ा फ्लेक्सीबिलिटी रखते हैं साढ़े तो रखते ही हैं। किसी किसी कारण से ऐसा कोई प्रसंग हो तो पौने दस तक कर सकते हैं जी जी किसी किसी दिन रोज नहीं जी जी ठीक है तो साढ़े नौ तक ही रख सकते हैं हम लेकिन आपको आगे जाकर के लगेगा टाइम बहुत कम है जब लगेगा तब बता देना अभी साढ़े नौ तक ही रख लेते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं मेरे ओम स्वामी हाँ जी हाँ जी जी आठ से साढ़े नहीं रख सकते ओम हाँ जी हाँ जी सुन रहा हूँ हा, आपकी बात जी, जी। हाँ जी आठ क्या मेरे को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं मेरी दिनचर्या नहीं होगी मैं साढ़े छह बजे आता हूं पढ़कर के मैं सुबह सात बजे निकलता हूं यहां से और पौन बजे यानि बारह पैंतालीस पर वापस आता हूं और आकर के भोजन करते करते मेरे को डेढ़ बज जाता है कभी कभी पौने 2 भी बचता है फिर मेरे को पौने 3 बजे के आस फिर वापस निकलना होता है पढ़ने के लिए आवृत्ति करने के लिए और फिर मैं साढ़े छ बजे आता हूँ शाम को आकर के ध्यान करना होता है फिर भोजन करना होता है तो इस वजह से मैं 8 बजे से तो नहीं कर सकता हाँ अधिक से अधिक ऐसा कर सकता हूं मैं फिर आ, सवा आठ से कर सकता हूं राजेश जी ठीक हो सकता है सवा सवा आठ से एक्चुअली मुझे पांच मिनट लगभग ही हो जाती है हाँ वो समय पर आएगा नहीं आएगा फिर हाँ नहीं ठीक है सवा आठ बजे आते हैं नहीं जाता तो आठ बजे दूध लाने के लिए अच्छा के लिए तो, जी तो ठीक है साढ़े से रखते हैं साढ़े से रखते हैं साढ़े तक ही कर लेते हैं एक घंटा ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा कोई बात नहीं साढ़े नौ तक ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं तो हम कल से साढ़े आठ से साढ़े तक कर लेते हैं अभी आ, मेरे सामने 10 मिनट है और मेरी घड़ी भी मैं अपनी घड़ी के अनुसार चल रहा हूँ यहां जो वॉल पर लगी हुई घड़ी अभी जो टाइम हो रहा है सत्रह और अथारा हो रहा है नौ नौ बज के अठारह मिनट तो ये ये टाइम ठीक है मेरा नौ बजट नौ हो रहा है ठीक है, है तो खैर ठीक है मैं आपको एक घटना सुनाना है हमारे जो गुरु जी है आचार्य बलदेव जी जो व्याकरण के विद्वान हैं, रहे हैं और आप, आप लोगों को सूचना मिली क्या किसी से जी मिल गए मैं यही कल पूछने वाले, पूछने वाले जी हमारे गुरु जी अ, मेरे भी और आ, स्वामी रामदेव जी के भी हम साथ में पढ़े थे तो हमारे गुरु रहे तो कल कल सुबह उनका देहावसान हो गया था और आज एक बजे अंत्येष्ट हो गई रोहतक में तो हमको यहां से दस बजे सुबह निकलना था लेकिन वो आज पता नहीं सरकार की ओर से एक आजकल कुछ चल रहा कोई गुब्बारा निकल के आया था कहीं से पाकिस्तान से तो उन्होंने प्राइवेट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को उन्होंने आज ब, आ, किसी को परमिशन नहीं दिया इस वजह से हमको लेट हुआ तो फिर परमिशन लेते लेते बारह बजे बारह बजे हम लोग निकले रोहतक के लिए और वापस आ गए साढ़े चार के आसपास कहावा गुरुकुल के आचार्य थे कालवा गुरुकुल के आचार्य थे और बहुत बड़े गोभक्त भी बहुत अच्छे स्तर के गोभ भक, गो भक्त थे और बहुत बड़ी गौशाला उन्होंने हरियाणा में बनाई उसका जो फाउंडेशन जब हुआ था हम लोग वहीं पर थे उस जमीन को हमने बहुत मेहनत करके उस गौशाला को गौशाला के लायक जमीन बनाए उस अंग्रेजी कीकर बहुत थे उस समय तो, तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने और बहुत अच्छे संत रहे बहुत आर्य समाज में बहुत बड़े तपस्वी माने जाते हैं तबके क्षेत्र में उनका बहुत अच्छा नाम है तो बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत श्रद्धा थी सारे सन्यासी ब्रह्मचारी स्नातक बहुत पहुंचे वहां पर काफी लोग आए हैं तो अच्छे ढंग से अंत्येष्टि हो गई उनका आयु कितना था आयु लगभग नब्बे के आस होंगे वो सभा के भी प्रधान थे ना जी जी आर्य प्रतिनिधि सभा के, के, सार, सार, थे। पहले, आ, के थे, उसके बाद अभी उनको अ, सार्वदेशिक के भी बनाये थे, काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे अभी दो तीन महीने पहले यहाँ दो बार अ, यहीं पर आके गए थे मैं यहीं पर भी मिला था जहाँ अभी मैं रह रहा हूँ काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे तो अब शरीर भी उसी तरह हो गया उनका तो चले गए तो दयानंद मठमे हुआ है आ, एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी भी आए और कुछ और भी काफी नेता लोग थे तो अब श्रद्धांजलि सभा कब है 31 तारीख को है यानी परसून वहीं वही रोहतक में नहीं कालवा, कालवा गुण में पूरी स्वामी जी जी शव को ढोने वाले कितने आदमी थे ये तो हम नहीं देख पाए ना हमारे कारण से वहां पर डीलाई हुआ था क्योंकि हम लोग यहां से दस बजे निकलने वाले थे लेकिन वो हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिल पा रहा था तो बड़े मुश्किल से परमिशन मिलके तो बारह बजे पहुंचा है तो फिर हम बारह बजे यहां से निकले एक पौन घंटा लगा हमको फिर वहां से वो अंत्येष्टि करके फिर वापस हम आ गए क्योंकि आपको यहाँ पर भी काम थे तो इस वजह से वापस आना पड़ा तो साढ़े बजे तक हम पहुँच गए वापस यहाँ पर रिटर्न हाँ जी तो आ, क्या बात थी कक्षा की थी. तो ठीक है फिर हम कल मिलते हैं कल नया पाठ प्रारंभ करते हैं ऐतिकायना से तो आपने जो तैयारी किया है अच्छा किया आपने लेकिन इनको और देखिएगा बार बार देखिएगा इन, इनको क्योंकि ये जो प्रारंभ के जो सिद्धियां हैं ना प्रारंभ की सिद्धियां हैं इनको जब आप बार बार बार बार देखेंगे तो इस तरह दिमाग में बैठ जाएगा ना आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये आधार है बेस है हर सूत्र के अर्थ को बार बार देखेगा बार बार देखने से बार बार संस्कार पड़ेगा एकदम सूत्र बोलते ही सूत्र का अर्थ वापस मस्तिष्क में आएगा जिन लोगों को गायत्री मंत्र याद है गायत्री मंत्र का अर्थ याद है पता ने कितने बार मंत्र बोला होगा कितने बार अर्थ को समझा होगा तो गायत्री मंत्र बोलते ही उसका अर्थ जैसे सामने आ जाता है व्यक्ति को जिन्होंने अर्थ को जाना है बार बार सोचा है उसके बारे में उनके लिए बोल रहा हूं तो जिस मंत्र का या जिस वाक्य का या जिस सेंटेंस का बार बार सुन करके बोल करके उस अर्थ को विचारते हैं तो वो बोलते ही दिमाग में अर्थ सामने आ जाता है जैसे लड्डू बोलते हैं तो हमको सोचना पड़ता नहीं है लड्डू का मतलब ये होता है नींबू का मतलब ये होता है सोचना नहीं पड़ता है हमको इनको क्योंकि न जाने कितने बार बोला कितने बार सुना कितने बार अर्थ को जाना बोलते ही समझ में आता है तो ठीक इसी प्रकार से इन अभी आपने चार प्रकार के सिद्धियों को जाना है चार प्रकार के क्योंकि कृप कृत प्रत्यय वाली सिद्धि है और तद्धित प्रत्यय वाली सिद्धि है तो इनको थोड़ा अच्छी तरह आप बार बार एक एक सूत्र को देखिएगा भले वो छोटा सूत्र क्यों ना हो हलंत्यम भी क्यों ना हो अलंत्यम भी क्यों ना हो उपदेश अजन ना भी क्यों ना हो तस्यलोप क्यों ना हो तस्य लोप में कुछ भी नहीं उसका लोप होता है पर उसको बार बार देखिएगा जितना आप समय निकाल सकते देख, देख करके जितना दृढ़ बना सकते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर तो आप जितना दृढ़ बना सकते हैं आधार को दृढ़ बनाइए जैसे मकान बनाने वाले आजकल तो बहुत साधन हो गए और लोग भी मिल जाते हैं आ, काम करने वाले भी मिलता है तो काम करने वालों से हम काम करवाते हैं पहले मकान बनाते समय मकान बनाने वाला मकान मालिक खुद खड़े होकर के नीम जब बनाते तो उसके ऊपर कितना पानी डाल डाल करके डाल डाल करके उसको मजबूत करते थे आपने कभी देखा होगा मकान बनाते हुए तो ऐसे ही आपको करना होगा तो फिर आज तो यहीं पर विराम देते हैं फिर कल मिलते हैं पांचवी को समझने के लिए किसी कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं नहीं तो बंद करते हैं स्वामी जी जी अन्यान ये विदादिभ्यो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया समझिए एक बार उसका संस्कृत में अर्थ बता दीजिए स्वामी जी अन्यान का अर्थ है विदादिभ्य प्रापदिकेभ अन्तरीय अर्थे अ प्रत्यय ये आनातरीय क्या है समझे समीपता समीपता का मतलब है जिस जिसकी संतानम बता रहे हैं तो उस संतान को आ, उस संतान का सीधा संबंध जो है निकट संबंध जो है वो उस संतान के जो पिता है उनके साथ है समझ रहे हैं आप मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं हां समझे तो बिदादिभ्य प्राधिपदिकेभ्य अन्षी वाची आनंतरी अर्थे अ प्रत्यय भवती अपत्यार्थे, अपत्यार्थे। अपत्यार्थे, धन्यवाद। ऋषिवाची शब्दे अयप्रत्यय बहुत उसका भी लास्ट में वैसे ही बनेगा ना स्वामी जी जी मैं दुबारा बोलता हूं हूँ बीदादिभ्य प्रातिपेभ्य प्राधि अन ऋषिवाचिभ्य आनिया अपथ्यार्थे ऐं प्रत्यय ऋषिवाचि ऋषिवाचिभ्य गोत्रपत अर्थे अँ प्रत्ययोति यहां नहीं आएगा बिदादी तो बोल दिया ना एक बार दोनों बिदादी नहीं है दोनों बिदादी नहीं है या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं बिदादि प्राधिपद केनऋषिवाचि अनुषिवाचिभ्य आनंतरिया प्रत्यय होती अपत्यार्थे अन्य ऋषिवाचिभ्य गोत्रापत प्रत्यय जी लेकिन गोत्रापत जो हम पिता का पुत्र ऐसे नहीं कहते ना स्वामी जी फिर दादा को लाएंगे उधर हाँ, हाँ जी हाँ जी हुआ तो पौत्र का मतलब है आ, आ, सीधा सीधा पौत्र ही होगा पौत्र का अर्थ पौत्र यानी पौत्र बोलते ही पोता तो किसका पोता उसको लाना है जैसे विदस्य पौत्र विध का पौत्र ऐसा कहना पड़ेगा और ऋषिवाची में हा ऋषिवाची में ऋषिवाची में विद्य पौत्र है उर्वस्य पौत्र ऐसा कु कश्यप से पौत्र है ऐसा कहना होगा कश्यप का पौत्र वहां दादा कश्यप का पोत्र का मतलब दादा रूटी कश्यप का पोता ऐसा और केवल अगर आपको वहां पर पुत्र का पुत्र ऐसा होगा पुत्र का पुत्र वही समझ में नहीं आया समझे अपत्य मतलब पुत्र है बस आए, पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ना समझे नहीं नहीं पुत्र का मतलब पौत्र शब्द का अर्थ है पुत्र का पुत्र है तो पोत्र है लेकिन वो गोत्रवाची अर्थ में नहीं गोत्र गोत्रवाची अर्थ में नहीं शब्द सेम रहे यही पर यही पर कंफ्यूज हुआ था, था। स्पष्ट कर दीजिएगा देखिए ऐसा है मैं अंतिम वाक्य बोलता हूं पोत्र शब्द का अर्थ पोता भी है और पुत्र का पुत्र भी है शब्द सेम होंगे स्वर में अंतर आएगा कल बताया था मैंने स्वर में अंतर आएगा अगर गोत्रापत्ति वाला पोत्र है तो आदि में उदात होगा और केवल पुत्र का पुत्र यानी बिना गोत्रवाची केवल पोता अपने बिना अपत्यर्थ को केवल अपत्यर्थ को बताने वाला अगर वो पोत्र शब्द है तो अंतोदा होगा ऐसा ये, ये बात समझ है पुत्र का पुत्र क्यों कह रहे हैं समझ पुत्र ही बोल रहे ना बस का पुत्र, और जब, दूसरा दादा का पुत्र नहीं शब्द ही बोलता है ना पौत्र का मतलब पुत्र से तो पौत्र बनता है पुत्र शब्द से तो पौत्र बनता है तो पुत्र का पुत्र ही तो बोलेंगे अब उसको जब पुत्र से पुत्र है पौत्र ऐसा होता है पुत्र से पुत्र है पौत्र वो शब्द ही बोलता है शब्द जैसा वैसे अर्थ बताना पड़ेगा ना पौत्र का मतलब है पुत्र से पुत्र पारे पारे दोनों पारे। जगह पर ऋषि और अनुषि में भी पौत्र का ही उद्देश्य है लेकिन ऋषि में गोत्र वाची होगा अनुषि में आ, काली संतान का वाची होगा बस ये बात है ना हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ, अभी पकड़ मैं जी, में आज धन्यवाद जी जी जी दोनों में अय्रत्यय आएगा ना हाँ दोनों में अयप्रत्यय आएगा दोनों में अ प्रत्यय आएगा केवल स्वर में अंतर होगा ठीक है जी जी स्वामी जी गोत्र उतव अर्थ यानी गोत्रवाक गोत्र अर्थ में ही गोत्रापति अर्थ में ही आ, वहां पर अय प्रत्यय होगा और जो गोत्रापति नहीं होगा तो केवल अय होगा आनंदरी अर्थ में गो गोत्र गोत्रापत्य अर्थ गोत्र गोत्रापत्यव गोत्रा गोत्रा का मतलब है गोत्रापत्य अर्थ में ही अय होगा और गोत्र अर्थ में नहीं होगा तो वहां पर केवल अपत अर्थ होगा वो एवं शब्द जो है वो निर्धारण के लिए यानी हटाने के लिए नहीं है एवं शब्द जो है कहीं हटाने के लिए भी आता है निवृत्त करने के लिए भी आता है कहीं निर्धारण के लिए भी आता है ठीक है हाँ हम समझिए कि बाकी बातें हम कल कर लेंगे अगर कोई प्रश्न होगा तो इसको यहीं पर विराम देते हैं ओंकार करते हैं ओम, शांति शांति शांति ही। नमो नम